संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व शोकमग्न राजा धित्राष्ट्र को महर्षि व्यास का समझाना श्री वैश्वपाल जी कहते हैं राजन विदुर के ये वचन सुनकर राजा धित्राष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्री व्यास जी विदुर संजय शहेतगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे वे शीतल जल के शीटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे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 उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा बहुत ही अच्छी मालूम होती है इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा दित्राट अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के भी चिंतन में डूब वे मौन रह गए तब भगवान व्यास ने उनसे कहा दृतराट्ट तुमने सब शास्त्र सुने हैं तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं है यह तो तुम निसंदेह जानते ही हो यह मर्द लोग अनित है परम पद नित्य है और जीवन का मरण में ही होता है। यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो इस वैर का प्रादुर्भाव तुम्हारे सामने ही हुआ था तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर काल ने ही इसे अंकुरित किया था राजन यह कौरवों का विध्वंस तो होना ही था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 पुत्र ही दुष्ट थे। उन्हीं ने इस देश सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देव सभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है इसे सुनने में मेरा सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को भी कही थी इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध रोकने का इतना प्रयत्न किया था परंतु दैव बड़ा प्रबल है इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है उसे कोई टाल नहीं सकता राजन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 ऐसा समझ कर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम तो अपने प्राण धारण करो। ऐसा करने से संसार में तुम्हारी होगी, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो वैसम पाय जी कहते हैं अतुलित तेजस्वी व्यास जी की जय वतन सुनकर राजा धेतराज ने कुछ देर विचार किया